श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग परिशिष्ट काशीपुर का उद्यान भवन कलकत्ते के उत्तर भाग में जो चौड़ी सड़क प्रायः तीन मील दूर वराहनगर को बाग बाजार मोहल्ले के साथ जोड़ती है उसी पर काशीपुर का उद्यान भवन अवस्थित है बाग बाजार पुल के उत्तर से लेकर उद्यान के कुछ दूर दक्षिण में अवस्थित काशीपुर के चौराहे तक रास्ते के प्रायः दोनों ओर ही गरीब कुली मजदूर वर्ग की झोपड़ियाँ तथा उनकी दैनिक उपयोगी वस्तुओं की छोटी छोटी दुकानें थीं बीच बीच में कुछ पक्के मकान जैसे पटुे की गाठ बांधने की कोठी दास कंपनी के लोहे का कारखाना रेली साहब की कोठी एक दो उद्यान भवन या रहने के मकान और काशीपुर चौराहे के वायव्य दिशा में पुलिस चौकी तथा अग्निशामक यंत्र रखने की कोठी थी इसी के पश्चिम ओर कुछ दूर में सर्वमंगला देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर मानो मनुष्यों में विषम अवस्था भेद के साक्षी रूप में खड़ा था सियालदह स्टेशन की विस्तृति होने से आजकल उस रास्ते के किनारे बहुत से टीन के छप्पर वाले गोदाम आदि बन जाने से पहले उसका जो कुछ सौंदर्य था वह भी नहीं रह गया है आज इस प्राचीन रास्ते की सुंदरता न रहने पर भी इतिहासकारों के दृष्टि में इसका कुछ मूल्य है सुना जाता है इसी मार्ग से जाकर नवाब सिराजुद्दौला ने गोविंदपुर के अंग्रेजी किले पर अधिकार किया था और बाग बाजार से लगभग आधे मील उत्तर उसी के एक भाग में विश्वासघातक नवाब मीर जाफर का महल था इस प्रकार बाग बाजार से काशीपुर चौराहे तक का रास्ता देखने में सुंदर न होने पर भी इसके आगे वराहनगर बाजार तक का लंबा मार्ग देखने में खराब नहीं था इस चौराहे से थोड़ा उत्तर भरने पर मोती झील का दक्षिणांश तथा दूसरी ओर रास्ते के पूर्व हमारे परिचित महिमा चरण चक्रवर्ती का सुंदर भवन विद्यमान था रेल विभाग ने आजकल इस भवन के चारों ओर के उद्यान का अधिकांश भाग खरीदकर बीच में रेल की एक शाखा गंगा तट तक बढ़ाकर इसे एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दिया है कुछ दूर उत्तर ओर आगे बढ़ने पर बाई और मोती झील का उत्तरांश तथा रास्ते के उस पर काशीपुर उद्यान की ऊंची दीवाल और लोहे का फाटक दिखाई पड़ता है मोती के पश्चिमांश में रास्ते के किनारे गंगा तट पर कई सुंदर उद्यान भवन थे इनमें मतिलाल शील का उद्यान बहुत सुंदर था यह अब कलकत्ता इलेक्ट्रिक कंपनी के हाथ में आकर अपना पूर्व सौंदर्य खो चुका है तथा कर्म और व्यवसाय की हलचल और कोलाहल से पूर्ण हो गया है मतिशील के उद्यान के उत्तर गंगा तट पर बसाक बंधुओं का एक टूटा फूटा मकान था मुख्य रास्ते से उस जीर्ण शीर्ण मकान तक के मार्ग के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे झाउ के वृक्षों की कतार थी इनकी अपूर्व शोभा और सूरीली आवाज नेत्र तथा कर्ण को बड़ी सुखकर थी काशीपुर उद्यान भवन में श्री कृष्ण देव के निकट रहते समय हम लोग शील महाशय के उस उद्यान में प्राय गंगा स्नान को जाया करते थे उस घाट के किनारे वाली गूंजा फूल की झाड़ियों के पुष्प श्री रामकृष्ण देव पसंद करते थे अतः वहाँ से वे फूल चुनकर हम लाते तथा उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किया करते थे कभी कभी हम उस अपूर्व झाऊ वृक्षों से शोभित पथ से जाकर बसाक बंधुओं के सुनसान उद्यान भवन में पहुँच गंगा तट पर बैठते थे उस उद्यान के कुछ उत्तर श्री प्राण नाथ चौधरी का चौड़ा स्नान तथा उसके उत्तर में सुप्रसिद्ध लाला बाबू की पत्नी रानी कात्यायनी का, का सुंदर गोपाल मंदिर था उस स्थान में भी हम कभी कभी स्नान करने तथा गोपाल जी के दर्शन के लिए जाया करते थे रानी कात्यायनी देवी के दामांद श्री गोपाल चंद्र घोष काशीपुर उद्यान भवन के स्वामी थे भक्तों ने उन्हीं से श्री राम कृष्ण देव के रहने के लिए यह भवन 80 रुपये मासिक किराए पर पहले छह मास और उसके बाद तीन मास के लिए लिया था श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त शिमला मोहल्ले के निवासी सुरेंद्र नाथ मित्र ने उस किराए नामे पर दस्तखत करके किराए का भार लिया था